को शंकर भाष्यार्थ अध्याय अध्यान ब्राह्मण दो ग्रहाति अचिद्दर्णयती ग्रहा्रह्रयोजक विनाशे कि मुच्यसे नावशिष्टो अदया उसे प्रभुया परमात्म जगतो भोज्याच्चग उच्छिन्न कामकर्मा अंतराले तस्या दर्शनेन द्वैत परम व्यवतिषे ठते तरत्मकर्शन दैतदर्शनमत परशनम आरंपर्गाख्या परिकल्योतरग्रंथसबाँ येस विद्या उसके बंधन की हेतु तो नहीं होती इसलिए इसे उसर स्थानीय कहा गया है यहाँ कुछ ज्ञान कर्म समुच्चयवादी लोग जो कहते हैं प्रयोजकों के सहित ग्रहा ग्रह का नाश हो जाने पर भी विद्वान मुक्त नहीं होता स्वात्मा से उत्पन्न उसर स्थानीय अविद्या के द्वारा परमात्मा से परिचिन तथा भोज्य जगत से व्यावृत्त वह नाम मात्रा वशिष्ट विद्वान काम और कर्मों का उच्छेद हो जाने से अंतराला अवस्था में रहता है तात्पर्य यह है कि ज्ञान कर्म समुच्चय का अनुष्ठान करने से काम कर्मादि प्रयोजकों के सहित स्थूल शुक्ल दोनों देहों का नाश हो जाने पर भी यद्यपि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो भी पुनः बंधन की योग्यता न रहने के कारण वह मुक्ति और बंधन के बीच की अवस्था में रहता है परमात्मैकत्व दर्शन के द्वारा उसकी दैद दृष्टि को निवृत्त करना है इसलिए आगे परमात्म दर्शन का आरंभ करना चाहिए इस प्रकार वे अपर्ग संजक अंतरालावस्था की कल्पना करके आगे के ग्रंथ का संबंध लगाते हैं तथा विदेहस्य परमात्म दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासना कथमि संवनीत प्राणस्य ही नाम मात्रावशिष्ट से तैरुच्य मृतः इति युक्त इसमें हमें यह कहना है कि इंद्रियों के उच्छिन्न हो जाने पर जो देहादिहीन हो गया है उसके द्वारा परमात्मा दर्शन तथा श्रवण मनन एवं निधिध्यासन किस प्रकार किए जा सकते हैं इस पर वे कहते हैं कि जिसके प्राण लीन हो गए हैं और जो नाम मात्र अवशिष्ट रह गए हैं उसी का विद्या में अधिकार है क्योंकि श्रुति के द्वारा पहले कहा गया है कि वह मरकर पड़ा रहता है न ना मनोरथे नाप्ये तदुपादय शक्य थे तदूप सक्यते। अथ जीवनने वा विद्या मात्रावशिष्टो इति परिकल्प्य तत्व किन निमित्त मिति वक्तव्यम किंतु मनोरथ मात्र से भी इस बात का उपपादन नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भोज्य वर्ग से भ्यावृत अविद्या मात्रा वशिष्ठ जीवित पुरुष ही विद्या का अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिए कि वह किस कारण से भोज्य वर्ग से भ्यावृत होता है क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के भोज्य वर्ग से वैराग्य नहीं हो सकता समस्त प्राप्ति दैतवात्मति यदुच्यूवरा कर्म सहितमदर्शन सपन्नो विद्वान्वनीताणो जगदात्म हिण्यगर्भस्वूपनुयात असमनीतो भोज्याजीवन्य व्यावृत विरक्तः परमात्मदर्शनामुख सैत् न चोभय प्रयत्न निष्पादन लिरण्यगर्भप्रप्ति चेत न तवृत्ति साधन परमुखीकरण से भोज्याद्यावृत्ते साधन चेत न हिरण्यगर्भप्रपति साधन न ही यदतिधन तद्गृतेरपी यदि यह कहा जाए कि इसका कारण समस्त द्वैतिकत्व रूप आत्मदर्शन की प्राप्ति है तो इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है क्योंकि अपर विद्या समुचित कर्म हिरण्य के भोग की प्राप्ति कराने वाला है वह भ्रोज वर्ग से निवृत्त कराने वाला नहीं है यह बात पहले अध्याय में कही जा चुकी है कर्म सहित द्वैतिकत्वरूप आत्मदर्शन से संपन्न हुआ विद्वान मरने पर प्राणों के लीन हो जाने पर या तो जगदात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा और या हिरण्य स्वरूप हो जाएगा अथवा जब तक उसके प्राणों का लय नहीं होगा तब तक वह जीवित रहता हुआ ही भोज्य वर्ग से भ्रवृत यानी विरक्त रहकर परमात्म दर्शन के अभिमुख होगा दोनों फल एक ही प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले साधन से प्राप्त नहीं हो सकते यदि वह प्रयत्न हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन होगा तो उससे व्यावृत्त होने का साधन नहीं हो सकता और यदि वह परमात्मा के सम्मुख करने और भोज्य वर्ग से विरक्ति कराने का साधन होगा तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता क्योंकि जो गति का साधन होता है वही गति की निवृत्ति का भी साधन नहीं होता अतः मृत्वा हिरण्य प्राप्य ततः संवणीत प्राणो नावशिष्ट परमात्मे स्यात् तथस्मद परमात्मोपदेशो ब्रह्मविद्या सैन सर्वेशद्या तद्यो यो देवा इत्याया श्रुत्या तस्मात्यंत निकृष्टा शास्त्रबावे कल्पना प्रकृत तो वर्त्या तेना प्रयुक्त गृहाक्षण बंधन मित्रधारी आह यदि कहो कि वह मरकर हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने के पश्चात लीन प्राण और नाम मात्रा वशिष्ट होकर परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है तो हम लोगों के लिए तो परमात्मा ज्ञान का उपदेश व्यर्थ ही होगा किंतु तद्यो यो देवानाम इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश सभी के पुरुषार्थ साधन के लिए किया गया है अतः यह कल्पना अत्यंत निकृष्ट और शास्त्र विरुद्ध ही है अब हम प्रकृति विषय का अनुसरण करेंगे यहाँ यह निश्चय करने के लिए कि वह ग्रहाति ग्रह रूप बंधन किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है श्रुति कहती है याज्ञके होवाच युष से मृतसवागप्येतीुरादि मन्श्चंद्रम दिश्रोत्र पृथ्वी शरीरमा काश्हात् सधीर्लोमाली वनस्पति केशा अक्सुलोत चेतयते क्वा तदा पुषो भविताह सौम्य हस्ताभागामी वह तस्वेदितवो नेत स तो जनतीोत्क्रम्य मंत्रिया तौह यदूच कर्महूतुरथ यदू यशंस सत कर्मह तत्सुपुण वैपुण्यन कर्मण पाप पापेन राम। ऐसा आर्तभाग ने कहा जिसमें इस मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में चक्षु आदित्य में वन चंद्रमा में श्रोत्र दिशा में शरीर पृथ्वी में हृदयाकाश भूताकाश में लोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है याज्ञबल्क हे प्रियदर्शन आर्त भाग तू मुझे अपना हाथ पकड़ा हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की वह यह कि पुरुष पुण्यकर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है इसके पीछे जरत्कार आठ भाग चुप हो गया युष से दर्शि शिप पाण्दिम मृतस वाग्निमप्येती वात प्राणोप्ये चक्षुरादीत्य संबद्धते मनच्चंद्र पृथ्वी शरीरम दिश्रोत्रृथ्वीशरी आकाशमात्ति अत्रत्माधिष्ठानम हृदयाकाशमुच्य स आकाशम अप्येती ओषधिरपि योमानी वनस्पतीन ये अब्सुलोहित निधियत इति पुनरादान लिंगम जिस समय इस सम्यक ज्ञान हीन शीर एवं हाथ आदि अवयव वाले मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है प्राण वायु में लीन हो जाता है और चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है इस प्रकार आप्यति इस क्रियापद का सर्वत्र संबंध है इसी प्रकार मन चंद्रमा में श्रोत्र दिशा में शरीर पृथ्वी में आत्मा आकाश में आत्मा शब्द से यहाँ उसका आश्रयभूत हृदयाकाश कहा गया है वह आकाश में लीन हो जाता है लोम औषधि में लीन हो जाते हैं केश वनस्पति में विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जल में स्थापित हो जाते हैं निधी यह क्रियापद लोहित और शुक्र के पुनर्ग्रहण को सूचित करने वाला है क्योंकि जो वस्तु कहीं स्थापित होती या रखी जाती है उसको पुनःग्रहण किया जा सकता है सर्वत्र ही भागादि शब्देना देवता परिगृह्यंते न तो करनावापक्रामंती प्राक्षा त्र दीताधिष्ठिता कस्तार्यूपमानी विदेह कर्ता पुषोस्वतंत्र कि किमाश्रितस्तदा पुरुषो तुरषोतीती कि इति यम्माश्रय्माश्रि पुनः कार्यक्रम संघात मुधत्ते य ग्रहादि ग्रह लक्षण बंधनम प्रयुज्य इति प्रश्नः यहाँ वागादि शब्दों से सर्वत्र देवता ही ग्रहण किए जाते हैं मोक्ष होने से पूर्व इंद्रियों का उच्छेद नहीं होता उस अवस्था में देवताओं से इंद्रियां कर्ता के हाथ से छूटे हुए दरात आदि औजारों के समान हो जाती है अतः स्वतंत्र कर्ता पुरुष देहहीन होने पर किस के आश्रित रहता है यही क्रायम तदा पुरुषो भवती इस वाक्य से पूछा जाता है अर्थात उस समय यह पुरुष किसके आश्रित रहता है जिस आश्रय को आश्रित करके यह पुनः कार्य कर्ण संघात को ग्रहण करता है और जिसकी प्रेरणा से ग्रहाति ग्रह रूप बंधन प्राप्त होता है वह आश्रय क्या है ऐसा प्रश्न है अत्रोच्यते स्वभाव स्वभावीक्षक्ष काल कर्म दैव मात्र दैविज्ञानशनिया पिकलिता अत लेक विप्रतिपत्तिस्थनवान्न जल्प न्याय वस्तु निर्णय अस्तुनर्णय चेदीक्षति आहर सौम्य हस्तम हे आवामे एक पृष्ठ से वेदीत वेदित स्यावो निरूपय्या कस्मा न नौ आवयोरेत वस्तु सजने जनसमुदाये निर्णेत शक्य थे अत एकांत गिष्याविचारणा इस विषय में जहाँ यह कहा जाता है वादियों ने स्वभाव यदीक्षा काल कर्म देव विज्ञान मात्र और शून्य ऐसे अनेकों आश्रय स्थानों की कल्पना की है इसलिए अनेक विरोधों का स्थान होने के कारण केवल जीतने जीत की इच्छा से किए हुए व्यर्थ उत्तर प्रत्युत्तर या विवाद को जल्प कहते हैं जल्पन न्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता इस विषय में यदि तुम वस्तु का निर्णय सुनना चाहते हो तो हे प्रिय दर्शन आर्थ भाग तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ तुम्हारे प्रश्न का जो ज्ञातव्य है उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण करेंगे क्यों क्योंकि हम दोनों इस वस्तु का जनसमुदाय में निर्णय नहीं कर सकते इसलिए इसका विचार करने के लिए एकांत में चलेंगे तौ तो हेत्यादि श्रुतिवचन तौ तो याज्ञवल्क्या भागावेका ग्रतुच्य तौ तो रोत्त्क्रम्य सजनाशान मंत्रिया चका चक्राते आदौ लौकिकवादीपक्षण एक पिगृह्य विचारितवतौ तो तौह तो विचार्यदुचतुरपोह्य पूर्वपक्षा सर्वान तत्णु कर्म हश्रय पुनः पुनः कार्य कार्यकोपादेत चतु उत्तव न काल कव कालकर्म देंै स्रेस्व्योपगतेषु हेतुषु यशंसतुस्तौ कर्म हत प्रशंसु तौह इत्यादी श्रुति वचन है उन याज्ञवल्क और आर्त भाग ने एकांत में जाकर क्या किया सो बतलाया जाता है उन्होंने जनसमुधाय युक्त स्थान से निकलकर परस्पर विचार किया पहले लौकिक लौकिकवादियों के पक्षों में से एक एक को लेकर मीमांसा की इस प्रकार मीमांसा का समस्त पूर्व पक्षों का निराकरण कर उन्होंने जो कहा सो सुनो वहाँ उन्होंने पुनः पुनः कर्म को ही आश्रय अर्थात देह और इंद्रियों के ग्रहण का हेतु बतलाया इतना ही नहीं अपे तो स्वीकार किए हुए काल कर्म देव, ईश्वर आदि हेतुओं में भी उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्म की ही की यस्मा निर्धारित कर्म तत्कर्म प्रयुक्त ग्रहादि कार्य करणोपादान पुनः पुनः तस्मा पुण्यों वही शास्त्र विहितेन पुण्यन कर्मणा भवती, तद विपरीन विपरीत पाप पापेन यागवल्क प्रश्नसु निर्णीतेसु तथोशक प्रकम्वाद याग्ञवल्य हजर जरत्कार वर्तभाग उपर क्योंकि पुनः पुनः यही निश्चय किया गया है कि रूप, कार्य करण संघात का ग्रहण कर्म जनित है इसलिए पुरुष पुण्य यानी शास्त्रविहित कर्म से पुण्य पुण्य योनि योनिरुक्त होता है और उससे विपरीत पाप कर्म से पाप योनि युक्त होता है इस प्रकार याज्ञवल्क द्वारा प्रश्नों का निर्णय हो जाने पर याज्ञवल्क को वाद के द्वारा स्वसिद्धांत से विचलित करना अशक्य समझकर कर जरत्कारव आर्तभाग चुप हो गया इत बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य तृतीयाध्याय द्वितीय तीयमार्थभाग ब्राह्मणम